स्वर्ग का मार्ग प्रदान करने वाली गो समूहों से व्याप्त तट प्रांत वाली परम सुंदर सीवार रहित हंस तथा सारस पक्षी के शब्द से गूजित कमलों से सुशोभित भवर रूपी गहरी नाभि से युक्त द्वीप रूपी उरू एवं जघन भाग वाली नीले कमल रूपी नेत्र की शोभा से युक्त खिले हुए कमल पुष्प रूपी मुख वाली हिम बर्फ तुल्य उज्जवल फेन रूपी वस्त्र से युक्त चक्रवाक रूपी होठों बगलों की पंक्ति रूपी दांतों से युक्त चंचल मछलियों की कतार से बहुओं वाली अपने जल के घुमाव से बने हुए हाथी के रमणीय गंडा स्थल रूपी स्तनों से युक्त हंस रूपी मुकुर के झंकार से संयुक्त तथा कमल नाल रूपी कंकड़ों से सुशोभित थी राजन उस नदी में दोपहर के समय अपनी सुंदरता के मद से उन्मत्त हुई युथ की युथ अप्सराएं गंधर्वों के साथ सदा क्रीड़ा करती थीं उन अप्सराओं के शरीर से गिरे हुए सुंदर कुमकुम को बहाने वाली वह नदी अपने तट पर उगे हुए वृक्षों से गिरे हुए पुष्पों के कारण रंगबिरंग वाली तथा सुगंध से व्याप्त थी उसके तरंग समूह से आक्षादित होने के कारण सूर्य मंडल का दिखना कठिन हो गया था। वह इरावत द्वारा किए गए आघात से चिन्हित तटों से विभोषित थी। उसका जल इरावत के गंड स्थल से बहते हुए मध्यजल तथा देवांगनाओं के स्तनों पर लगे हुए चंदनों से युक्त था, जिस पर भोरे मड़ा रहे थे। उसके तट पर उगे हुए वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लदे हुए तथा सुगंध के लोभ से आक्रस्त हुए चंचल भोर जिसके तट पर काम के वशीभूत हुए मृग हिरणियों के साथ विहार करते थे तथा वहां तपोवन ऋषिगण अप्सराओं समेत देवगण देवताओं के समान सुंदर एवं पवित्र अंगों वाले अन्य पुरुष एवं कमल और चंद्रमा के सी मुख वाले स्वर्गवासिनी स्त्रियां भी पाई जाती थी जो देवगणों पुलिंदों जंगली जातीं निर्प समूहों और व्याघ्र दलों से अपीडित अर्थात परम पवित्र जलधारण करती थी, जो कमलयुक्त जलधारण करने के कारण तारिकाओं सहित निर्मल आकाश के समान सुशोभित तथा सत की के कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उसे देखते हुए राजा पुरुरवा आगे बढ़े जिस नदी के रमणीय तट तीर तीरभूमि में उगे हुए पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान उज्जल काश पुष्पों तथा अनेकों प्रकार के विशाल वृक्षों से सुशोभित थे जो सदा विविध मतावलंबी ब्राह्मणों और देवताओं से सुसेवित थी जो सदा भक्त जनों के संपूर्ण पापों का शीघ्र ही विनाश कर देती थी जिसमें बहुत सी छोटी-छोटी नदियां आकर मिली थीं जो निरंतर मुनीश्वरों द्वारा सेवित थी, जो पुत्र की तरह मनुष्यों का पालन करती थी, जो सदा हिम बर्फ़ रास से आक्षादित रहती थी, जो निरंतर देवगणों से संन्युक्त रहती थी, अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य जिसका आश्रय लेते थे। जिसके किनारे झुंड के झुंड सिंह घूमते रहते थे, जो हाथी समूहों से सेवित थी, जिसका जल कल्प वृक्ष के पुष्पों से युक्त और सुवर्णे के समान चमकीला था, तथा जिसके तटवर्ती कदंब वृक्ष सूर्य की किरणों के ताप से बढ़े हुए थे, ऐसी इरावती नदी को चंद्रमा सरीखे निर्मल यशवाले राजा पुरुरवा � इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के भुवनकोश वर्णन प्रसंग में सुर नदी वर्णन नामक 116वां अध्याय संपूर्ण हुआ 117वां अध्याय हिमालय की अद्भुत छटा का वर्णन सूत जी कहते हैं ऋषियों इराउती नदी के जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु के स्पर्श से राजा पुरुर्वा की थकावट दूर हो गई थी। वे उस पूर्ण मई नदी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में उन्हें महान पर्वत हिन्नवान दृष्टिगोचर हुआ, वह बहुत से पीलापन लिए हुए उज्जल वर्ण वाले गगनचुंबी शिखरों से युक्त था। वहां मंगल मई सिद्ध गति के बिना पक्षियों का भी संचार कठिन था, अर्थात वहां केवल सिद्ध लोग ही जा सकते थे। वहां नदियों के प्रवाह से उत्पन्न हुआ महान घरघर -घर शब्द चारों ओर घूम रहा था, जिसके कारण दूसरा कोई शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता था। वह शीतल जल से परिपूर्ण एवं अत्यंत मनोरम था। उसने अधो वस्त्र के स्थान पर और मेघों को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण कर रखा था ऐसे हिमालय पर्वत को राजा पुरुर्वा ने देखा उसने कहीं तो श्वेत बादलों की पगड़ी बांध रखी थी और कहीं सूर्य एवं चंद्रमा उसके मुकुट सरीखे दिख रहे थे उसका सारा अंग तो बर्फ से आच्छादित था किंतु उसमें कहीं-कहीं गेरू जिससे वह ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो श्वेत चंदन से लिपटे हुए शरीर पर पांचों उंगलियों की छाप लगा दी गई हो, वह गर्शमरित में भी शीतलता प्रदान कर रहा था, तथा बड़ी-बड़ी शिलाओं से युक्त होने के कारण अगम में था, कहीं-कहीं अप्सराओं के महावर युक्त चरणों से चिन्हित था, कहीं तो सूर्य की क किंतु कहीं घोर अंधकार से आच्छादित था कहीं भयानक गुफाओं के मुखों में जल गिर रहा था जो ऐसा लगता था मानो वह अधिक से अधिक जल पी रहा हो कहीं क्रीड़ा करते हुए युद्ध के युद्ध विद्याधरों से सुशोभित था कहीं किन्नरों के प्रधान गणों द्वारा गान हो रहा था कहीं गंधर्वों एवं अप्सराओं की आपान भूमि मधुशाला में गिरे हुए कल्प वृक्ष भिछ आदि वृक्षों के दिव्य पुष्पों से सुशोभित था और कहीं गंधर्वों की शयन करके उठ जाने के पश्चात् मर्दित हुई शय्याओं के बिखरे हुए पुष्पों से आक्षादित होने के कारण अत्यंत मनोरम लग रहा था। कहीं ऐसे प्रदेश थे जहां वायु की पहुंच नहीं थी किंतु वे हरी घासों से सुशोभित थे तथा उन पर फूल बिखरे हुए थे जिससे वह अत्यंत रुचिर एवं सुंदर लग रहा था वह पर्वत तपस्वियों का आश्रय स्थान तथा कामी जनो के लिए अत्यंत दुर्लभ था उस पर मृग आदि वन्य पशु स्वच्छंद विचरण करते थे उसके विशाल वृक्षों को हाथियों ने भिन्न-भिन्न कर दिया था जहां सिंह की गर्जना से भयभीत हुए हाथियों के दल व्याकुल होकर भयंकर चिंघाड़ कर रहे थे जिससे उनमें शांति नहीं दिख रही थी जिसके तटवर्ती प्रदेश निकुंजों और तपस्वियों से अलंकृत थे जिससे उत्पन्न हुए रत्नों से त्रिलोकी वासुकी आदि बड़े-बड़े नागों के आश्रय स्थान सतपुरुषों द्वारा सेवित तथा रत्न संपत्तियों से परिपूर्ण उस पर्वत को कोई सतपुरुष ही देख सकता है जहां तपस्वी लोग ढोड़े ही तब से सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं, जिसके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है, जिसके किन्हीं किन्हीं स्थलों पर वायु द्वारा लाए गए बड़े-बड़े झरनों बड़े के गिरने से उत्पन्न हुए छोटे-छोटे झरनों छोटे के जल से पर्वतीय प्रदेश तत्त्व होते हैं कहीं उसके ऊंचे-ऊंचे शिखर जल से आपलावित थे तथा कहीं सूर्य के ताप से संतप्त होने के कारण अगम्य थे वहां केवल मन से ही जाया जा सकता था जो कहीं-कहीं देवदारु के विशाल वृक्षों की शाखा प्रशाखाओं से घनीभूत हुए तथा कहीं बासों की झुरमुट रूपी वनों के आकार से � कहीं 36 के समान बड़े-बड़े शिखर बर्फ से आच्छादित थे कहीं सैकड़ों झरने झर जर रहे थे, कहीं जल के गिरने से उत्पन्न हुए शब्दों से ही जल की प्रतीति होती थी, कहीं गुफाएं बर्फ से ढकी हुई थीं। इस प्रकार सुंदर नतम्बरुपी भूमि से युक्त उस हिमालय बर्फत को देखकर महानुभाव मद्रेश्वर पुरुर्वा हर्षपूर्वक वहीं अपने मनोनुकूल स्थान की खोज करते हुए घू स्थान प्राप्त हुआ इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के भुवन कोष वर्णन में हिमवद वर्णन नामक 117वां अध्याय संपूर्ण हुआ